द योग पतंजल योग सूत्र समाधिपद प्रच्छेद विधारणाभ्याम व प्राणस्य चौंतीस अथवा वायु को बाहर निकालने और धारण करने से भी चित स्थिर होता है यहाँ पर प्राण शब्द का व्यवहार हुआ है प्राण ठीक श्वास नहीं है समग्र जगत में जो ऊर्जा शक्ति व्याप्त हुई है उसी का नाम है प्राण संसार में तुम जो कुछ देखते हो जो कुछ हिलता डुलता या कार्य करता है जिसमें भी जीवन है वह सब इस प्राण की ही अभिव्यक्ति है जगत में जितनी भी शक्तियां विद्यमान हैं उनकी समष्टि को प्राण कहते हैं कल्प आरंभ के पूर्व यह प्राण एक प्रकार से बिल्कुल गतिहीन अवस्था में रहता है और कल्प के शुरू होने पर वह फिर से व्यक्त होना प्रारंभ करता है यह प्राण ही गति के रूप में मनुष्यों अथवा अन्य प्राणियों में स्नायविक गति के रूप में प्रकाशित होता है फिर यही विचार तथा तो अन्य शक्तियों के रूप में भी प्रकाशित होता है यह सारा जगत इस प्राण एवं आकाश की समष्टि है मनुष्य देह के बारे में भी ठीक यही बात है जो कुछ तुम देखते हो या अनुभव करते हो वे सारे पदार्थ आकाश से उत्पन्न हुए हैं और प्राण से सारी विभिन्न शक्तियाँ इस प्राण को बाहर निकालने और धारण करने का नाम ही प्राणायाम है योग दर्शन के जनक पतंजलि ने इस प्राणायाम के बारे में कोई विशेष विधान नहीं किया है परंतु उनके बाद दूसरे योगियों ने इस प्राणायाम के संबंध में अनेक तत्वों का आविष्कार कर उसकी एक महान विद्या तैयार कर दी पतंजलि के मतानुसार यह प्राणायाम चित्तवृत्ति निरोध के विभिन्न उपायों में से केवल एक उपाय है परंतु उन्होंने इस पर कोई विशेष जोर नहीं दिया है उनका अभिप्राय इतना ही रहा है कि श्वास को बाहर निकालकर फिर से अंदर खींच लो और कुछ देर तक उसे धारण किए रखो उससे मन अपेक्षाकृत कुछ स्थिर हो जाएगा किंतु बाद में इसी से प्राणायाम नामक एक विशेष विद्या की उत्पत्ति हो गई अब हम देखेंगे कि ये सब परवर्ती योगी उसके बारे में क्या कहते हैं इस संबंध में मैंने पहले ही कुछ कहा है यहाँ पर उसकी कुछ पुनरावृत्ति करने से वह मन में पक्का बैठ जाएगा पहले तो यह ध्यान रखना होगा कि यह प्राण ठीक श्वास प्रश्वास नहीं है वरुण जिस शक्ति के बल से श्वास प्रश्वास की गति होती है जो वस्तुतः श्वास प्रश्वास की भी जीवनी शक्ति है वही प्राण है फिर वह प्राण शब्द सब इंद्रियों के लिए भी व्यवहार में लाया जाता है वे सबकी सब, सब प्राण कहलाती हैं मन को भी प्राण कहा जाता है अतएव हम देखते हैं कि प्राण का अर्थ है शक्ति तो भी इसे हम शक्ति नाम नहीं दे सकते क्योंकि शक्ति तो इस प्राण की अभिव्यक्ति मात्र है यह प्राण ही शक्ति तथा नाना प्रकार की गति के रूप में प्रकाशित होता है चित्त यंत्र स्वरूप होकर चारों ओर से प्राण को भीतर खींचता है और उसे शरीर रक्षा करने वाली विभिन्न जीवनी शक्तियां तथा विचार इच्छा एवं अन्य सब शक्तियां उत्पन्न करता है पूर्वोक्त प्राणायाम क्रिया से हम शरीर की समस्त भिन्न भिन्न भिन गतियों को तथा शरीर के अंतर्गत समस्त भिन्न भिन्न भिन स्नायुविक शक्ति प्रवाहों को वश में ला सकते हैं पहले हम उनको पहचानने लगते हैं उनका साक्षात अनुभव करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उन पर अधिकार प्राप्त करने जाते हैं इसको वशीभूत करने में सफल हो जाते हैं